विवेक चुड़ावणी पांच सौ नंबर श्लोक तक उपचार हुआ ये प्रकरण चल रहा था शिष्य के आत्मबोधो पलब्ध मैं एक व्यक्ति था संसार से तपा हुआ था संसार से भूख की इच्छा उसकी समाप्त तो हो गई थी कुछ देख करके कुछ सुन करके शास्त्रों में चर्चा है सुन करके कुछ देख करके वो तो, तो सामने सामने घटनाओं से संसार से बहिराज आ गया, गया था उसके बाद पूर्ण रूप से एक व्याप्ति थी यद कृतकम तद अनित्यम जो कार्य होता है वह अनित्य होता है हम स्वर्गा को प्राप्त करेंगे जो प्राप्त होता है वो अनित्य होता है जैसे खेती है एक किसान खेती बोता है अपने कर्म से उसको तैयार करता है उसको बुराई करेगा अमर करेगा पानी लगाएगा अंत में कूटेगा पीटेगा खाएगा समाप्त हो जाता जो कार्य होता है वो होता है व्यापी लोक में ऐसे देखी यदिकम तदा नित्यम जो कार्य होगा वो अनित्य होगा स्वर्ग भी एक कार्य है यज्ञ करने से पहले स्वर्ग होता नहीं है बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद पैदा होता है तो इसलिए वो अनित्य होता है जो कार्य स्वर्ग एक कार्य है अनित्य यदि तदा नित्यम तो कुछ ऐसा विचार से देखा कि जगत के बारे में ब्रह्मांड पूरा अपने कर्म से पैदा करना होता है जहां आगे आपको जाना है उसको आप पैदा करते हैं अपने कर्म के द्वारा चाहे ब्रह्मलोक हो चाहे स्वर्गलोक हो अभी आपके लिए स्वर्ग नहीं है जब आप यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग पैदा होगा आपके लिए आपके लिए नहीं अभी स्वर्ग ब्रह्मलोक अभी आपके लिए नहीं है हाँ आप उपासना करें ब्रह्मलोक मिलेगा और बड़ी उपासना का फल है ब्रह्मलोक छोटे छोटे उस लाइन में जाता है उपासना वाला उस लाइन में तो जाएगा रास्ता बहुत लंबा है जैसे रिश्ते से उत्तरकाशी के रास्ते में कोई टिहरी में रह जाते हैं कोई नरेंद्र नगर में रह जाते हैं कोई चंबा में रह जाते हैं कोई उत्तरकाशी भी आ जाते हैं उस रास्ते में उपासना करने पर उत्तरायण मार्ग को पकड़ेगा ये नहीं कि सारे जितने उपासक सारे ब्रह्म लोग ऐसा नहीं है उपासना बड़ी बड़ी उपासना के कारण ब्रह्म पहुंचेगा बाकी तो पहले किलोमीटर में रह जाएंगे उत्तरायण मार्ग की स्थिति यह है तो एक बेटी है संसार से विरक्त है कुछ देख करके कुछ सुन करके शास्त्रों में चर्चा है उसको ऐसा मिला स्वर्ग गया वहां से धक्का मिला ब्रह्मलोक गया वहां से धक्का मिला शास्त्रों में चर्चा है उसमें प्रमाण मान करके कुछ सुन करके आ, इसको दृष्टान रवि बोलते हैं संसार को कुछ देखा जाता है कुछ सुना जाता है स्वर्ग के बारे में हमें सुनाई पड़ा शास्त्रों में चर्चा है सुनाई पड़ता है और यह दिख रहा तो यद कृतकम तद अनित्यम इसके ऊपर विश्वास है एक व्यक्ति को जो जो बनाया जाता है वो बिगड़ता है अनित्य है तो ऐसा करते करते उसको एक वैराग्य आ जाता है विरक्त है विरक्त होने के कारण स्वर्ग आदि का अनुष्ठान कर्मादि नहीं करता वो और ब्रह्मलोक के साधन उपासना आदि भी नहीं करेगा क्यों उसको अनित्यत्व तो दिख गया क्या दिखा तो ऐसे अनित्य लेकर के क्या करेंगे हम वो तो नित्य चाहता है नित्य फल चाहता है अविनाशी फल चाहने वाला एक व्यक्ति है तो वो एक विशेष संत के पास पहुंच जाता है जो तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, माने हमें जो समझा सके ऐसे महापुरुष के पास जाएगा जाने के बाद में आत्म संबंधी चर्चा चढ़ता मैं कौन हूँ क्या हूँ कैसा हूँ नहीं चढ़ेगा वो स्वर्ग क्या है नहीं बोलेगा उसे घृणा है उसको नफरत है क्यों करेगा चर्चा उसकी क्यों करेगा उसने आत्म संबंधी चर्चा छड़ी गुरु जी ने उपदेश दे दिया आत्मा का पूरा उपदेश दे दिया देने के बाद में ठीक ठीक श्रवण किया उसने मनन किया अपनी युक्ति लगाई लगाने के बाद में कोई सच्चिदानंद आत्मा में हूं इस रूप में पहुंच गया कोई पहुंचा हुआ पहुंचा कुछ क्षण आत्मा की अनुभूति की उस आत्माकार में बैठा, बैठने के बाद में जब ये फिर देह भाव में उतर करके बोलने लगा बोलते समय देह भाव में आना पड़ेगा उसको निचली स्थिति में आकर के बोलने लगा अरे मैं कहा गिड़गिड़ाने वाला था पहले मेरा स्वरूप क्या है अपने स्वरूप की झलक और पूर्व दुनिया का झलक उसके सामने होता है जैसे स्वप्नम से जब व्यक्ति चलता है तो स्वप्नम मिथ्या मान लेता है किंतु उसकी याद तो रह जाता है कई साल तक वैसे जगत की अनुभूति समाप्त तो हो गई वहां से जगह पारमार्थिक सत्ता में आ गया सत्ता में आया हुआ है आने के कारण जगत के ख्याल तो आ सकता है जगत जैसे स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न को मिथ्या समझ लेता है झूठा फिर भी ख्याल तो आएगा कई बार याद करेगा मैंने ऐसा स्वप्न देखा था ख्याल आता है वैसे तो जगत के भी ख्याल है आता है पहले अवस्था में जो अनुभूत जगत है अभी तो आत्माकार वृत्ति में व्यक्ति आया पूर्व में जगत की अनुभूति करता था तो उसको एक तरफ जगत की अनुभूति देखा मैं कहा चक्कर में पड़ा हुआ था गुरु हाँ। जी की कृपा से मैं आज उस चक्कर से अलग हो गया ऐसे अपनी संतुष्टि बताया उसने कृतिकृत्यता बताई गुरु जी को विश्वास हो गया कि इसको आत्मज्ञान हो गया क्योंकि व्यक्ति जब सामने वाला कुछ बोलेगा तो पता लगेगा गुरु को तो गुरु को पता लगा इसको आत्मज्ञान हो गया अब गुरु जी कुछ उसको उपदेश देते हैं हर जब शिष्य जिस विषय को गुरु शिक्षा देता है उस विषय में शिष्य ठीक ठीक पकड़ेगा तो गुरु की भी एक संतुष्टि आ जाती है हमारा भी कर्तव्य सफल हो गया हमने इसको जो दिया इसने लिया सही लिया तो गुरु को भी एक संतुष्टि आ जाती है तो गुरू जी अब संतुष्टि की बात करते हैं आगे शिष्य ने जब अपनी अनुभूति दिखाई मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से मैं रहित हूँ उसमें कई युक्तियां दिखाई केवल बोलने से तो नहीं होगा ना कई युक्ति लगाई जगत को मिथ्या घोषित करी जैसा सुना उसको उसने ठीक ठीक पकड़ा पकड़ने के बाद अपने अनुभूति सुनाई तो गुरू जी को भी संतुष्टि मिली तो वागे उपदेश का वो करते हैं ये में वो तर्क लगाना पड़ेगा तो आकाश तो आकाश पूर्ण रूप से निर्वय नहीं है सूक्ष्म है ये तो कोई दृष्टान्त नहीं मिलता आत्मा के लिए इसलिए माना जाता है आकाश अवयव है जो कार्य होता है सावैव होता है नई आयोगों के कहने से क्या हुआ नहीं आयोगों ने तो नित्य माना उसको नित्य वेदांति कहते हैं अनतिकों तैत्रो परिषद का तस्माद ये तस्माद आत्मा आकाशा सम्भूत जो पैदा होता है कुछ न कुछ वहां स्थूलभूत हो जाता है यह तो अन्य की अपेक्षा सूक्ष्म है पृथ्वी जल तेज वायु की अपेक्षा सूक्ष्म है इसलिए ऐसा प्रयोग कर देते हैं निर्भय शब्द का प्रयोग हो जाता है बिल्कुल निर्भय नहीं आता कोई तो अमूर्त तो लिया माने आकार नहीं दिखाई पड़ रहा है अमूर्त माना किंतु तो ऐसे ब्रह्म जैसा निराकार बिल्कुल निराकार नहीं है कार्य है अन्य की अपेक्षा सूक्ष्म है इसलिए बोल दिया उसको गौण प्रयोग है वहां मुख्य नहीं है मुख्य की आत्मतत्व ही निराकार है साकार में आए आकाश को निराकार बोलते हैं अन्य भूतों की तुलना करके वो थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म होने के कारण उसको बोला ऐसा है वो बिल्कुल निराकार नहीं हो सकता वो तो कोई दृष्टांत और कोई है ही नहीं ब्रह्म के लिए दृष्टांत देने में आकाश ही थोड़ा मिलता जुलता बनता है इसलिए वो दृष्टान्त दिया गया ऐसा चलो तो उपदेश का उपसंहार करते हैं गुरु मुख से आगे यी नवलोक्य शिष्य समझगतात्मसुखम प्रबुद्ध तत्व प्रमुदित हृदय सदेश चंद्र पुनरिग्मा हचह पर महात्मा न तमलोक्य शिष्यवर्य समिगत आत्मसुखम प्रबुद्ध तत्व प्रमुदित हृदय सदेश चंद्रितम महात्मा समिगत आत्मसुखम समिगत आत्मसुखम जिस व्यक्ति ने सम्यक प्रकार से जान लिया आत्मा को जान लिया जिन्हें सुखरूप आत्मा को जान लिया जिस शिष्य ने यह शिष्य का विशेषण है समाधिगत आत्मसुखम ये दिव्यांग है जिसने अपने आप सुखरूप आत्मा को प्राप्त कर लिया ऐसा प्रबुद्ध तत्व ये भी प्रबुद्ध तत्व ये ना हाँ। जगह है तत्व पाया है जिसने अपना स्वरूप जिसने पाया है ऐसे शिष्य है उसको शिष्यवर्यम शिष्य में श्रेष्ठ को शिष्यवर्य कहते हैं सामान्य और तो हो जाएंगे शिष्य एक हो जाएगा शिष्यवर्य जैसे आचार्य वर्य आचार्य में भी एक भी। विशेषण लगा वरीय वरिष्ठ श्रेष्ठ शिष्यों में श्रेष्ठ क्यों जिसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया आत्मा कैसा है सुख स्वरूप है यही सिद्ध हुआ ऐसे का आत्मा आत्मसुखम जिसने जान लिया है सम्यक अधिकता आत्मसुखम आत्मा सुख को ठीक ठीक समझ लिया जिस शिष्य ने ऐसा शिष्य को प्रबुद्ध तत्व तत्व में जो जगा हुआ है आत्मनिष्ठा है आत्मा में पहुंचा हुआ जो शिष्य है ऐसे शिष्य वर्ग को नतम अवलोक्य ऐसा नमस्कार करता गुरुजी को प्रणाम कर रहा था शिष्य इन शब्दों से पूर्व के शब्दों से नहीं धन्य हो गया गुरु की कृपा से करके शिष्य ने कहा था पूर्व में तो नतम शिष्यम अवलोक्य शिष्यवरियम अवलोक्य ऐसे झुका हुआ जो शिष्य है तो ऐसे शिष्यवर्य को अवलोक्य माने देख करके अवलोकन करके शिष्य को ऐसा देखा कृष्ण गुरु ने देखा देख करके क्या कहते हैं वो गुरु जी का हृदय बहुत अति प्रसन्न होता है क्यों जिस विषय का हमने उपदेश दिया इस व्यक्ति ने ग्रहण किया इसी में संतुष्टि गुरु को और क्या मिलना है प्रमुदित प्रमोदित हृदय गुरु का विषय प्रमुदित है तो किस्त रूप से मुदित है हृदय पाने खिला हुआ है हृदय जिनका ऐसे गुरु जी शिष्य ने सही ढंग से उपदेश सुना और उसने सुनाया केवल सुनकर के सुन करके ऐसा नहीं तर्क दे दे करके जगत को मिथ्या घोषित किया अपने आप और मैं कहा इस पचड़े में पड़ा था अब गुरू जी की कृपा से मैं ऊपर हो गया हूं ऐसा मैंने गुरु जी के उपदेश से जैसे दही मतता है कोई व्यक्ति को दही में चिपका हुआ जो मक्खन होता है मतते मतते अलग हो जाता है दही से अलग हो जाता है फिर आगे जुड़ता नहीं वो ठीक इसी प्रकार श्रवण किया उसके बाद मंथन शुरू कर दिया विचार जो तो मनन बोलते हैं मनन करते करते करते अपने को शरीर से बिल्कुल पृथक पाया जिसमें बिल्कुल पृथक पाया ऐसा जो शिष्यवर्य है उसको नतम अवलोक्य देखकर प्रमोदित हृदय जिसका हृदय अत्यंत खिला हुआ है प्रसन्न है गदगद गद हो रहा है गुरु जी के हृदय माने मन योग्य शिष्य पाने पर गुरु प्रसन्न होता है योग्य शिष्य माने कोई मगाम समाल मर संभालने के लिए योग्य नहीं इसमें जो योग्य क्योंकि एक उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया आज मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा कर दिया ऐसा शिष्य को पा करके प्रमोदित हृदय है देख करके जिसका हृदय प्रमुदित खिला हुआ है गदगद है गुरुजी गुरु जी का ऐसा गुरु स्वादेश केन्द्र देशी के माने गुरु को देशी केन्द्र बोलते हैं आचार्य देशिका होता है आचार्य और वह देशी का नाम इंद्र देशी केन्द्र यहां भी षष्टी समाज है माने आचार्य तो दुनिया भर के मिलेंगे किन्तु आचार्यो में श्रेष्ठ इंद्र माने श्रेष्ठ देशी के देशी का माने आचार्य इंद्र शब्द है आगे इंद्र का अर्थ श्रेष्ठ जितने आचार्य सर्वश्रेष्ठ क्योंकि इनके ही शब्द उसको चुबा और ये शब्दों से उसका उद्वार हो गया सामने वाले को इसलिए देश हो गए वो आचार्यों में श्रेष्ठ जो गुरु है वह पुनर इदम आह बच परम महात्मा वो महात्मा आचार्य जी, जी जो है फिर भी ये वचन बोलने लग गए अब शिष्य को उपदेश देना तो कोई कर्तव्य शेष तो रहा नहीं फिर भी आगे शिष्य को कुछ और बोलने लगे पुनर इदम बचा इदम आह बचा इस वचन को कहते हैं परम महात्मा परम बचा आह महात्मा महान है आत्मा जिसकी उसको महात्मा बोलते है आत्मा माने ये महात्मा शब्द में जो आत्मा माने क्या है अच्छा, अंतकरण जिसका अंतकरण बुद्धि महान हो सम में जा सके वो महात्मा होता है महान है आत्मा माने अंतकरण जिसका यहाँ आत्मा शब्द क्या अंतकरण जिसका अंतकरण विशाल है बुद्धि विशाल है विशाल माने समभाव में पहुंचने के सामर्थ्य रखे जो विषमता को खो करके समभाव में जा सके ऐसी बुद्धि जिसके पास है वो महात्मा वही हृदय मांसखंड को नहीं कहा मांग से खंड विशाल थोड़ी तो बोल दो किलो का होने आठ दो किलो को होने से क्या लेना देना बुद्धि विशेष हो तो काम होगा बुद्धि है आत्मा मैने बुद्धि जिसकी बुद्धि विशाल है तभी तो पकड़ पाएगा सूक्ष्म पदार्थ हो उसको महात्मा कहते हैं महान है आत्मा माने अंतकरण बुद्धि बुद्धि से ही पकड़ना है इन तत्वों को बुद्धि से ही पकड़ करके हमें उसमें पहुंचना है और कोई साधन नहीं है इन रहस्यों को समझने के लिए क्या चाहिए जिसके बुद्धि अच्छी वो पकड़ पाएगा इनका सार समझ पाएगा नहीं तो समझ नहीं सकता जिसकी बुद्धि विशाल हो उसको महात्मा कहते हैं और जिसके बुद्धि क्षुद्र हो वो होता है दुरात्मा वो दुरात्मा होता है बुद्धि वाले को दुरात्मा चाहता है एक नीति शास्त्र में आता है अयम मम परो वेति गणना लघुचेत शाम ये नीति शास्त्र की सामान्य व्यवहार की बात है ये कोई आत्म आत्मज्ञान की बात नहीं है ये सामान्य व्यवहार के लिए कहा नीति शास्त्र में अयम मम परो वेती गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बस ये सामान्य बात लौकिक बात को बोला है वहां निधि शास्त्र की बात है ये मेरा है ये दूसरे का है ऐसी बुद्धि जिसकी होती है ये लघुचित्त वालों की है क्षुद्र बुद्धि वालों का विषय है अयम मम परोबा इति, ये पदार्थ मेरा है अथवा दूसरे का है भिन्न बुद्धि जहाँ है ये लघुचित्त वाले हैं क्षुद्र बुद्धि वाले हैं उदार चरिता जिसके चरित्र उदार मान्य बुद्धि विशाल है वसुदै व कुट सारे धरती ही उनके परिवार होते हैं अयम ममा परो बा ऐसा नहीं होता हम क्यों तो देख ले तो आत्म दृष्टि से भी एक ही होता है और पंचभूत दृष्टि से भी एक ही होता है चाहे चिड़िया हो मनुष्य कोई अंतर नहीं होता दोनों में महात्मा के दृष्टि में फूल दृष्टि से देखते हैं ये भी पंचभूत का पुतला है वो भी पंचभूत का पुतला है बराबर है और आत्मदृष्टि से देखते हैं तो वो भी सच्चिदानंद खाना आत्मा है ये भी सच्चिदानंद आत्मा है क्या विशेषता कुछ समान वहाँ मेरा पना परायापना महात्माओं का नहीं होता अहम मम भाव नहीं रहता कुछ को महात्मा कहेंगे ये मेरा है ये तेरा है ऐसे जिसके पास बुद्धि बोलती हो वो दुरात्मा है अयम मम पर वेती गणना लघुचेत शाम ये क्षुद्र बुद्धि वालों का है ये कहना ये मेरा है अथवा ये दूसरे का है उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुंबगम ये नीति शास्त्र की बात है कोई वेदांत की बात नहीं नीति शास्त्र का श्लोक उदार चरित्र माने विशाल हृदय जिनका होगा हृदय विशाल माने बुद्धि विशाल वहां हृदय मांग से बड़ा होने से क्या होगा कुछ नहीं होता है वहां हृदय शब्द का अर्थ हृदय स्थ को लेना होता है कहीं कहीं हृदय बोलेंगे हृदय स्थल लेना होगा लक्षणावृत्ति जैसे रिक्शा करते समय किसको बोलते हैं वैसे यहां भी हृदय में स्थित है हृदय शब्द बोला हो तो हृदय समझना पड़ेगा हृदय स्तम है बुद्धि बुद्धि को लेना तो ये गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं और ये आगे के वचन बोलते हैं उसको माने इस प्रकार कहा आगे क्या है यहाँ यहाँ घोड़िए तो दोबारा उपदेश कर रहा हूँ क्या बोलना चाहते हैं देखिए ना आगे पता लगेगा ना मैं उपदेश का नहीं बोल रहा एक मुझे ना, तो मौन मौनम व्याख्यान शिष्य स्तु छिन्न संभु तो तो माने उस तत्व में माने निर्गुण निराकार तत्व के जो यहाँ क्या होता है व्याख्या करते समय में शगुण तक आपको पहुंचा देंगे शगुण तक पहुंचाने की शैली है वो तो शगुण में पहुंचने के बाद लक्ष्य में आपको अपने आप ही अनुभूति करनी है वहाँ उपदेश नहीं हो पाता निर्गुण में मौन व्याख्या होती है मौन व्याख्या होती है वो कबीर जी के बारे में कहीं एक जगह आया कहा आया कबीर के यहाँ कोई भगवान संबंधी तत्वों के लिए कोई किसी ने पत्र भेजा भगवान के स्वरूप का वर्णन करो आत्मा का स्वरूप का वर्णन करो एक पत्र भेजा तो कबीर जी ने क्या किया कबीर जी के बारे में आता है एक सारा कागज सारा कागज को लिफाफे में बंद करके बाहर पता दे करके उसी पास भेज दी जिसने पत्र लिखा था आत्मा का वर्णन करो करके तो कबीर जी ने सादा कागज कोरा कागज कोई लिखा कुछ भी नहीं उसमें। और वो भी समझ गए साधक है हाँ भगवान निर्गुण निराकार वो समझ गया वो ये ऐसी चीजें होती है ये कबीर जी ने कोरा कागज भेज दी उसने भगवान संबंधी प्रश्न किया था कैसे भगवान होते हैं क्या होते हैं निर्गुण निराकार तत् क्या होता है जरा बताओ आप तो कबीर जी अब उसके बारे में यह तो बात हो निगरतन थे अप्राप्त मनसाइ जा नहीं सकती है तो क्या लिखेंगे उसके लिए शब्द लिखना माने बाणी लिखना है ना वहाँ क्या लिखना है शब्द का विषय बनाना संभव नहीं है कबीर जी ने बिल्कुल कोरा कागज को प्यार करके भेज दिया उसके पास और वो भी साधकता समझ गया ऐसी मौन व्याख्या ऐसी होती है आ, क्या जैसा भी हो मैंने कोरा कागज से उसपे भी सन समाधान हो गया को रहा कागज भेज दी वो समझ गया कि आत्मतत्व तो निर्गुण है निराकार है क्योंकि साधकों के ऐसी भाषाएं चलती हैं क्यों होता है तो यहां पर जो उपदेश होता है शगुण तक पहुंचा देते हैं जब उपदेश में लाते हैं तो शगुण ब्रह्म का उपदेश कर पाते हैं लक्ष्य होता है निर्गुण बोला जाता है शगुण ऐसा होता है निर्गुण तो वाणी का विषय नहीं मौन व्याख्या है वहां सुख योगवासिष्ठ में आता है राम और वशिष जी का संवाद चलता है आत्मा का निरूपण है दृष्टांत दे दे करके योगवास में वह आत्मतत्व का निरूपण है।, है वो योगवासिष्ठ पूरा वेदांत ग्रंथ है वो उपनिषद का तात्पर्य जो भी है एक ही दृष्टांत बनाए चिड़ाला शिखर हो जामु कामुगे एक ऐसा ज्ञानी थे और ऐसा था उसको ऐसा उपदेश हुआ ऐसा उपदेश उपदेश हो आत्मा का ही होता है कोई दृष्टांत बदलते रहते हैं और दूसरा एक राजा था ऐसा था ऐसा था शिखर ध्वज ऐसा था उसको ऐसा आत्मज्ञान हुआ ऐसे ही वो आत्मज्ञान के बारे में चलता है योग वाशिष्ट क्रम था तो वहां बशिष्ठ जी उपदेश कर रहे थे राम जी आत्मा के बारे में सुना तो राम जी ने कहा गुरुदेव ये आत्मा का सही स्थिति क्या है बताइए ठीक है बोलना चल रहा हो रहा क्या है? आत्मा का उपदेश थोड़ा दिखेगा फूल उपदेश आत्मा का विजय जब कहा तो बस जी चुप हो गए राम जी देखते हैं गुरु जी चुप हो गए थोड़ा सोच रहे होंगे हो गया पांच मिनट हो गया दस मिनट हो गया चुप राम जी तब घबराने लग गए मैंने कोई गलत प्रश्न कर दिया है गुरु जी को कुछ शोक हो। सोच हो गया पहले तो सोच रहे थे राम जी गुरु जी कुछ प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो लंबा समय हो गया और चुप बिल्कुल चुप हो गए बैठ गए बस जी सब तो राम जी को फिर अपने प्रश्न के ऊपर में कुछ संदेह होने लगा कोई मैंने गलत कर दिया मेरी गलती के कारण गुरु जी सोच में पड़ गए ऐसा राम जी को लगा तब तो फिर राम जी के बीच में कहा गुरु जी मुझे क्षमा करना कोई गलती हो गई तो वो क्षमा करना तब वो अच्छे बोले इतने देर तक मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे रहा <laughs> तो एक यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर माने वहाँ बोलना बनता नहीं जा है ये कहना चाह रहे तुम्हारे प्रश्न का ही मैं उत्तर दे रहा था यही है निर्गुण निराकार में तो ये स्थिति है जब उपदेश होता है तो सगुण रूप में उपदेश कर देते हैं वहाँ जहाँ तक बाणी जा पा रही है वहाँ से लक्ष्य बनता है निर्गुण ऐसा है निर्ण निर्ण निर्ण निर्ण निर्ण निर्ण निर्ण निर्ण निर्� इतर व्यावृत्ति से करना है ये नहीं है ये है कहते ना ना ना ना ना करते करते करते जितने भी होंगे सबका नकार करना पड़ेगा करते करते करते आखिर में जो निषेध के अवधि जो बचेगा वही होता है उसको फिर वो शक्तिवृत्ति से ज्ञान नहीं है ना उसको शब्द गया नहीं वहाँ वो लक्षणा से जो होता है वो शब्दार्थ नहीं माना जाता इसलिए बाड़ी का विषय नहीं होता आगे तो गुरुजी जब प्रसन्न हो गए शिष्य को देख करके शिष्य की स्थिति देख करके शिष्य आज आत्मज्ञान में बैठा हुआ है आत्मानुभूति उसको सही हुई क्यों उसके बाणी से पता लग रहा है जिस ढंग से उसने अपना व्याख्या की पूर्व में शिष्य ने ज्ञान के उत्तरकालीन जो उद्गार बताया तो गुरुजी जी प्रसन्न है तो गुरु कहते हैं देखो ये जो तो संसार है ना केवल है ज्ञान स्वरूप आत्मा उसी की धारा है ये विषय नहीं है केवल ज्ञान है ज्ञान में यह आकार हो रहा है प्रश्न आएगा विषय होने से ज्ञान होता है कि ज्ञान होने से विषय होता है बड़ा जटिल प्रश्न आ जाएगा विषय है करके आपको कैसे पता लगता है ज्ञान से ज्ञान है करके क्या कैसे पता लगेगा विषय की जानकारी हो रही इसलिए ज्ञान है अब कौन है कौन नहीं है अब ये ब -ब बड़ा जटिल प्रश्न आएगा विषय होने पर ज्ञान होता है ये देखा है और ज्ञान होने पर विषय की सिद्धि होती है मकान को जाना ही नहीं तो उसकी दृष्टि में उसके लिए कहाँ मकान है जानने पर ही तो मकान होगा किस ज्ञान के अधीन विषय दिखता है और विषय के अधीन ज्ञान दिखता है विषय के अधीन ज्ञान पागल के लिए विषय अरे बाबा अब विचार करेंगे मकान ना हो तो ज्ञान किसका होगा आपको मकान का ज्ञान होगा कि नहीं होगा नहीं होगा तो विषय का अधीन ज्ञान है सामने विषय होगा तो उसका ज्ञान होगा विषय नहीं है तो किसका ज्ञान होना तो ज्ञान हो नहीं पाएगा अब विचार होगा यहाँ क्या होना है कौन विषय सही है कि ज्ञान सही है विचार करेंगे पहले तो दो तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा ज्ञान के अधीन विषय देखा जाता है क्योंकि पीछे क्या है कैसा है हमको पता नहीं है ज्ञान होता है तो जाना जाता है सामने वाला क्या ज्ञान है तो विषय है ये मनुष्य बैठे हैं सामने क्यों मेरे ज्ञान के विषय बने हुए ये ज्ञान के अधीन विषय दिखाई देता है एक और इधर देखते हैं ये न होते तो मुझे ये मनुष्यों का ज्ञान कहाँ से होता ये जो सामने बैठे हुए न होते मनुष्य संबंधी ज्ञान होता कि नहीं होता मुझे इसके मतलब विषय के अधीन ज्ञान है तो अब विचार करेंगे अभी विषय के अधीन ज्ञान है कि ज्ञान के अधीन विषय है यही विचार चलेगा अब यहाँ हाँ अब विचार करेंगे माने ज्ञान के लिए क्या विषय होना जरूरी है या नहीं विषय के लिए ज्ञान के होना जरूरी है या नहीं इसमें रिसर्च होगा अब कोई छोटी मोटी बातें नहीं ये पीएचडी की बातें है सब तो ये कोई शिशु क्लास की बात नहीं करते हैं वेदांत के आराम से सा निकाल करके बोलने वाले हैं ये हाँ। तो ज्ञान के अधीन विषय है अथवा विषय के अधीन ज्ञान है अब ये विचार होगा विचार तो होगा अभी क्या होगा उससे विरुद्ध आता है कि सही आता है देखेंगे ना विचार करेंगे तो गुरु जी कहते हैं ये निष्कर्ष सही है देखो विषय के जानने के लिए ज्ञान के बिना विषय होता नहीं है व्यक्ति है करके प्रमाण के हमें हमारी दृष्टिकोण में आता है तो व्यक्ति है दृष्टि सृष्टि ज्ञान और विषय दृष्टि माना ज्ञान है सृष्टि दृष्टि सृष्टि बाद है और एक सृष्टि दृष्टिवाद में चलते हैं तो विषय के अधीन ज्ञान दिखाई पड़ता है वो सृष्टि दृष्टिवाद कौन सा सृष्टि है तो ज्ञान है सृष्टि नहीं तो किसको जानना बंदे पुत्र को तुम जानते हो क्या प्रश्न उठेगा किसका क्यों नहीं जानते हाँ तो विषय के अधीन ज्ञान हो गया ना माने जो विषय होता है उसका ज्ञान होता है इसे सिद्ध हो रहा है घट हो है ज्ञान हो रहा है जो नहीं है उसका ज्ञान नहीं होता बहुत रिसर्च करने पर ये दोनों में बड़ा मुश्किल है विषय के अधीन ज्ञान होता है कि ज्ञान के अधीन विषय होता है बंदिया पुत्र का ज्ञान नहीं, नहीं हो रहा क्यों विषय के अभाव के कारण विषय होता तो ज्ञान होता तो विषय के अधीन ज्ञान भी दिख रहा है कहीं कहीं और ज्ञान विषय तो दिखाई पड़ते हैं जानते हैं तो हमारे लिए वो है नहीं जानते हैं तो हमारे लिए वो नहीं है ये स्थिति है तो ज्ञान के अधीन विषय है अथवा विषय के अधीन ज्ञान है बहुत ये बड़ा चीज बड़ी चीज है ये ये छोटे मोटे विद्यार्थी के लिए नहीं क्या उत्तर देगा वो तो इसके बारे में कहते देखो चलते चलते ये सिद्ध होता है ज्ञान के अधीन विषय होता है अंतिम निष्कर्ष है, विषय के अधीन ज्ञान नहीं विषय होना जरूरी नहीं ज्ञान हो जाता है जैसे स्वप्न में कोई विषय नहीं है फिर भी ज्ञान होता है ज्ञान के लिए विकल्पित विषयों से भी काम चलता है भी विषय होने की जरूरत नहीं है अब रज्जु में सर्प कल्पना करते हैं आप सर्प का ज्ञान होता है वहां सर्व होता है कि नहीं होता बात करना विषय होना जरूरी नहीं देखा है ज्ञान के लिए ये सारा संसार ज्ञान है ये बोलना चाहते हैं ज्ञान ने ऐसा रूप धारण किया केवल भीतर आकार आपदा बना हुआ है बाहर विषय नहीं है केवल भीतर ही जगत है ये बोलना चाहते हैं माने आत्मदृष्टि में पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए ऐसा उपदेश है ये सारा जगत वास्तव में है ही नहीं केवल आपके जो ज्ञान है मनोवृत्ति है वो धारण बना रहा है कहते हैं धारण करने के लिए अभी नहीं है चलो धारण किया इसके मतलब पहले था विषय एक प्रश्न होगा कभी भी नहीं देखा हो तो आकार बनाएगा नहीं किंतु उसके पहले उसको होना चाहिए किंतु सत्य होने की जरूरत नहीं विषय को जैसे अभी देखा है अभी देखा इसके पहले भी देखा था ईसाई तो उसका संस्कार के कारण अभी दिखने लगा है ही नहीं याद हो रहा है भीतर भीतर हो रहा है याद बाहर जगत नहीं ये कहना चाहते हैं। वो पहले वाला कैसे हुआ तो उसके पहले के संस्कार से हो गया सबके विषय होना जरूरी नहीं है देखो एक व्यक्ति को आज किसी ने साप नहीं देखा कभी जीवन में सांप नहीं देखा ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि नहीं हो सकता हो सकता है तो उसको रस्सी में सर्वभ्रम हो सकता है कि नहीं हो सकता है जिसने साप को देखा नहीं है सर्प भ्रम होगा कि नहीं उसको क्यों मैंने जिसने पहले कभी सांप देखा हो तो आज रसी होने पर सांप का भ्रम होता है किंतु उसको भी होता है जिसने सांप नहीं देखा जीवन में मैंने वास्तविक सांप को देखा नहीं टीवी में सांप देख लिया उसने एक बार कहा देखा टीवी में सांप देखा दिखाते हैं न सीनरी दिखाते समय में सफेद कैसे पकड़ते हैं सांपों को समुद्र किनारे सीनरी भी दिखाते हैं टीवी वो सांप सही सांप है कि गलत सांप है वो टीवी में जो दिख रहा है उससे संस्कार हो गया उसका सांप का संस्कार आ गया उसको सही गलत है गलत है सांप है केवल वो प्रादिवासी सत्ता वाला है टीवी में जो बात तो दिख रहा है टीवी में जो बात है हाथ लगाओ काटेगा वो लेकिन सही नहीं होता तो दिखता ही माने यहां उसके लिए तो यही दिखाई पड़ा ना जिस व्यक्ति को इतने अंश से आगे ब्रह्म के लिए पर्याप्त साधन मिल गया उसको आगे राज्यों में सर्व ब्रह्म हो सकता है तो जगत कभी भी सत्य नहीं ये कल्पना कल्पना करके करके करके उसके संस्कार बनता आया है केवल ज्ञान का आधार बनता है मनोवृत्ति आपकी बनती है ऐसा है करके वास्तविक जगत में। क्यों अगर वास्तविक जगत होता इसका एक रूप होना चाहिए इसका रूप अनेक है ये जो सामने एक पिंड है इसका रूप एक ने अनेक है हर व्यक्ति अपने बुद्धि के आधार पर देखता है उसको कोई पिता बोलता है कोई पुत्र बोलता है कोई पति बोलेगा कोई जवाब बोलेगा कोई भाई बोलेगा एक ही है अगर एक सत्य होता तो एक व्यक्ति में एक ढंग का व्यवहार होना चाहिए सारे का अलग अलग ढंग का व्यवहार हो रहा है व्यक्ति एक होता है अलग अलग ढंग से इसमें व्यवहार होता है कोई पिता बोलता है कोई दादा बोलता है, कोई नाती बोलता है, कोई पोता बोलता है इसी को बोलता है एक पोता बोल रहा है इसको एक दादा बोल रहा है अलग विरोधी माने तत्तर व्यक्ति की जैसी दृष्टि बनती है उस ढंग से संसार दिखाई पड़ता है इसके मतलब एक कल्पित अगर सत्य होता तो सबको एक रूप में दिखना चाहिए एक रूप में नहीं दिखता ये तो केवल ज्ञान के आकार मात्र समझ रहा है विश्व को विश्व नहीं है माने वस्तु नहीं है केवल जैसे मनोरथ में भास्ता है उस है विश्व ये बोलते हैं ये माने शिष्य एकदम आत्मव्यता बना हुआ है उस स्थिति का उपदेश ऐसा है, है। तुम्हारे लिए विश्व है ही नहीं। ये कहते हैं ब्रह्म प्रत्यय संततिर जगदत् ब्रह्मतः पश्चिध्याम दृशा प्रशांत मनसा सा सर्वासुभस्ता दनदेक्षित कितुष्म विद्रह्म कि बुद्धेर्हारास्प्रह्म प्रत्यय सततिर्जगद ब्रह्म सत्सर्वत पशाद्यादा प्रशा मनसा सर्वास्वस्थास्वी रूपेक्षित किम भीतुष्म विदे त्रह्म किम पर बुद्धिस्पद शिष्य बहुत ऊंची स्थिति में है पीएचडी के अवस्था में है ये नहीं समझना कि शिष्य छोटा अभी है ऐसे व्यक्ति के लिए उपदेश इस रंग का है क्या उपदेश है ब्रह्म प्रत्यय संतेर ब्रह्म ज्ञान की धारा है जगत जगत नहीं है केवल ज्ञान की धारा चल रही है माने याद आ रहा है भीतर ख्याल आ रहा है बाहर जगत नहीं है जैसे छोप्रम कोई केवल ज्ञान के ज्ञान ने आकार बना लिया केवल माने आपके मनोवृत्ति बन जाती है किन्तु तो जगत नाम की चीज़ है कल्पित है जगत कल्पित पदार्थ होता ही नहीं वास्तव में ब्रह्म में कल्पित है जगत रजु में सर्प होता नहीं किंतु क्या होता है ज्ञान की सर्पाकार वृत्ति तो बन जाते है न जैसे वृत्ति बनाया सर्प बुद्धि हो गई तजनित भयावी होने लग गया वो तो वृत्ति ही है वहाँ माने ब्रह्म ज्ञान के ज्ञानी है वो ज्ञान से अतिरिक्त तो वहां सर्प नहीं है वैसे ये भी है जो आपके सामने अभी दिखता है भय कंपनादी माने सुख दुख के कारण के लिए सत्य होना जरूरी नहीं है सीपी में चांदी का टुकड़ा भाषता आपको सुख बुद्धि हो जाती है तो, तो चांदी सत्य है क्या वहां रज्जु में सर्प भास्ता दुख का कारण होता है सुख दुख के कारण बनने के लिए वस्तु सत्य होना जरूरी नहीं इसके लिए दृष्टांत शिपी और रज्जु माने रज्जु में सर्व है तो कष्ट पैदा हो जाता है भयभीत होता है और सीपी के टुकड़े में चांदी बासता है तो हर्ष उत्पन्न होता है और कोई नदी के जरा इंद्रुद्ध देखता है क्योंकि तो दूसरे व्यक्ति की नजर न पड़े मेरे को मिल जाए हर्ष बुद्धि भी होती है कल्पना से तो ये जगत जो है केवल ब्रह्म प्रत्यय की धारा है संत दीवाने धारा है जगत नाम की चीज नहीं ब्रह्म प्रत्यय माने ज्ञान प्रत्यय माने ज्ञान संति माने धारा अभी जो वर्तमान जगत आपको बहस रहा है भाष रहा है जगत नहीं इसके लिए कारण पहले वाला ज्ञान ने जो बनाया था वो वो जगत के लिए कारण क्या उसके पहले भी ज्ञान हुआ उस उसकालीन जगत कारण बना हुआ है उसके पहले भी कल्पना चल रही है अभी कल्पना करते तो आगे के लिए कारण हो जाएगा ये बस कुछ नहीं। जो भाषा ये भी एक वस्तु सत्य में ज्ञानी हैज्जु में सर्प वास्ता है तो सर्प क्या है वो उससे अतिरिक्त क्या, क्या है ज्ञान से अतिरिक्त क्या है ये तो, तो, तो अज्ञानी हो करके जो मान्यता बना रहा है व्यक्ति को उसको समझाने के लिए कहा है सारी बात मान्यता बनी हुई है वो मान्यता हटाने के लिए वास्तव में न कोई अज्ञानी कोई नहीं एक अभिभा दुतियां वास्तविक चाहिए वो तो उसकी मान्यता जैसी बनी हुई है मैं एक अज्ञानी बड़ा हुआ हूं भगवान बड़ा है मैं छोटा हूं बस स्वाभाविक जो वृत्ति बनी हुई थी उसको हटाने के लिए सारी प्रपंच बनाना पड़ा बस है नम्मा प्रत्यय जगत ब्रह्म ज्ञान की धारा ही ये जगत है मैंने जगत नहीं है केवल ज्ञान आकार बनाता आकार बनाने के लिए पूर्व संस्कार चाहिए या ख्याल आने के लिए संस्कार चाहिए संस्कार पहले भी बनाया था इसने आकार इसके पहले भी बनाया था वो वाला आकार, वो संस्कार के कारण अभी का बना और उसके पहले वाला उसके पहले के आकार से बना ये अनादि चलेगा केवल ऐसे चल रहा है ये ब्रह्म ही सत सर्वत वास्तव में देखा जाए तो सबके सब सभी ओर से ब्रह्म ही एक है और कुछ नहीं है रज्जु में जितने भी कल्पना करो कल्पना काल में अनेक हो जाती है किन्तु वास्तविक एक रज्जु ही है, है। वैसे ब्रह्म में एक कल्पित जगत है साहब तो ब्रह्म ही व सत सर्वता सारा जगत ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है ये तो विशेष अधिकारी के लिए उपदेश है वो समझेगा इस बात को ये छोटे मोटे व्यक्ति के लिए उपदेश नहीं है ये ब्रह्म ज्ञान में पहुंचा हुआ शिष्य है उसके लिए आज उपदेश दिया जा रहा है ये उपदेश उसके लिए ब्रह्म ही व सत सारा जगत ब्रह्म ही है पश्च्य ईषि को देखो क्या देखो अध्यात्म दृशा अध्यात्म दृष्टि से देखो तो तुम्हें ब्रह्म ही मिलेगा जगत नाम किसी है। अब बाहर दृष्टि से देखो तो जगत दिखेगा चलो अध्यात्म दृष्टि से देखो अध्यात्म दृष्टि से देखने पर यही है ब्रह्म ही पर जगत है ब्रह्म का ज्ञान का आधार मात्र है ये जगत पश्य मैंने देखो क्या देखो अध्यात्म अध्यात्म दृष्टि से देखो तभी तुम्हें पता लगेगा यह ब्रह्म ही है ऊपर ऊपर से तो ब्रह्म भिन्न और जगत भिन्न हो जाएगा अध्यात्म दृष्टि से देखो अंतर्मुखी दृष्टि से देखो प्रशांत मनसा इस रहस्य को समाज समझने के लिए मन को पहले विषय शांत करना होगा मन एकाग्र होगा तभी ये बात समझ में आएगी विक्षिप्त मन होगा उस काल में बात समझ में नहीं आएगी विक्षिप्त मन तो बाहर धक्का दे रहा है तो उसको नहीं है कैसे बोलेगा प्रशांत मनसा विशेष रूप से शांत हो मन जिसका ऐसे हो करके देखो मन को एकाग्र करके देखो ये सारा जगत ब्रह्म ही होता है केवल जगत माने क्या है होता ही नहीं कल्पना मात्र जैसे रज्जु में भाषने वाला सर्प रज्जु ज्ञान काल में रज्जू ही रहता है क्या रहता है उसे अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता वो हो। वैसे ही विकल्पित मान कल्पित मान रहे विव्रतवाद को लेकर के ऐसा बोल रहे हैं विव्रतवाद है, है। न होता हुआ भाषणा ये जगत ऐसा है सर्वासु अवस्था सुु हर परिस्थिति में यही समझना जगत ब्रह्म रूपी है अधिष्ठान रूपे से देखना है इस रूप से अधिष्ठान रूप से देखने पर कल्पित पदार्थ की सत्ता समाप्त हो जाती है वो एक ही बचता है ब्रह्म इस रूप से करना जिस रूप में अभी देख रहा है इसको ब्रह्म नहीं समझना बाघ काल में जो एक ही दिखाई पड़ता है जहां कल्पना होती है वहां पर बाद में एक ही तत्व दिखाई पड़ता है अधिष्ठान उस रूप से रूपाद अन्य अवेक्षितम केवित चक्षु स्मता बीते थे देखो आंख वाले व्यक्ति को प्रमाण जिसके पास होगा ना उसको वो प्रमाण के आधार पर ही विषय दिखाई पड़ता है अगर ये वेदांत प्रमाण जिसके पास होगा तत्वमसी आदि वेदांत वाक्य को प्रमाण मान करके जो बैठा होगा उसको ब्रह्म दृष्टि से अन्य क्या शेष रह जाता है ये कहने के लिए कहते हैं देखो एक चक्षु वाला व्यक्ति है आंख वाला व्यक्ति है उसका विषय एक ही होता है अनेक नहीं होता क्या क्या विषय होता है आंख वाले व्यक्ति का रूप नीलपीता आदि का ग्रहण आंख वाले का यही काम है बाकी ये अमुख चीज है ऐसा टटोलने का तो वो भी अंधा भी बोलेगा एक विशेष विषय होता है आंख वाले का क्या रूप नीलपीता आदि रूप अंधा व्यक्ति के बस की बात नहीं है तो रूपाध अन्य अवेक्षितम कि चारों तरफ रूप से छोड़ करके और क्या देखने के लिए चक्षुश्मे चक्षु, चक्षु वालों को क्या रहेगा एक ही विषय होता है उनका क्या होता है रूप वैसे चक्षु प्रमाण वाले व्यक्ति के लिए जैसे एक ही विषय होता है क्या होता है रूप ठीक वेदांत प्रमाण जिसके पास होगा उसके लिए एक ही विषय होगा क्या ब्रह्म वेदांत प्रमाण लेकर के जो चलने वाला व्यक्ति होगा वास्तव में इस प्रमाण को जीवन में अपनाया होगा उसके लिए ब्रह्म छोड़कर क्या रहेगा उसका विषय तो एक ही है वेदांत का क्या है ब्रह्म एक ही विषय होता है ये कहा तदवत ब्रह्म विदा जैसे रूप चक्षु वाले व्यक्ति के लिए एक ही विषय होता है क्या विषय होता है रूप रूप के जानकारी के लिए चक्षु है उसका एक ही विषय होता है ठीक इसी प्रकार तदवत ब्रह्म विद जो ब्रह्म वेद है उसको किम अपरम बुद्धे विहारास्पदम ये तो बुद्धि के खेलने का स्थान के का स्थान है। अंत विषय कौन है जो बुद्धि भाव से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है वो बुद्धि के बिहारास्पद में क्यों जाएगा उसका तो एक ही विषय होगा कौन होगा सचिद आत्मा स्वीकार जो वेदांत प्रमाण को लेकर के चला जैसे चक्षु प्रमाण को लेकर चलने वालों का एक ही विषय होता है क्या होता है रूप ठीक इसी प्रकार उपनिषदों में जिसका विश्वास है तो वो व्यक्ति के लिए तो एक ही विषय होगा ब्रह्म नेहन आनाशिक किंचन ऐसा श्रुति है वहां सदैव सौम्य दग्रे आशीत एकमेव अद्वितीय इस श्रुति को अगर विश्वास करे तो उसके दृष्टि में क्या जगत हो सकता है क्या एकम एव अद्वितीयम अगर विश्वास करता है इस श्रुति को यह सुनने वाला विश्वास नहीं करता उसमें या ध्यान से समझता नहीं है तब जगत भाष रहा उसके अगर इस स्मृति में विश्वास करके प्रमाण है ये विश्वास करता हो तो उसके दृष्टि में दूसरा कुछ हो नहीं सकता इसके लिए दृष्टांत देकर के दे बोला जैसे चक्षु वाला कोई व्यक्ति है उसका विषय क्या हो सकता है ये ही विषय होगा क्या जो दूसरे से नहीं हो सकता है अंधा व्यक्ति का विषय नहीं बनता है वही चक्षुवाला का विषय है रूप तो पुस्ता गाय करके तो अंधा भी बोल देगा तो इंद्रिय के द्वारा वो चक्षुवाला का विषय नहीं माना जाएगा चक्षु का विषय मुख्य विषय होता है रूप अन्य विषय में माना जाता उसका ठीक इसी प्रकार उपनिषद प्रमाण जिसका होगा जिसके पास नेह नाना सिंजना सर्वम खलिदम ब्रह्मा इत्यादि वाक्यों को जो प्रमाण मान के चलने वाला जो व्यक्ति होगा तो उसके लिए तो यही ही ब्रह्म ही होता उसके दृष्टि में ब्रह्म छोड़कर कुछ नहीं हो सकता ये कहा बाकी ये जो कुछ है ये तो बुद्धि के बिहारास्पद है बुद्धि के खेलने की जगह है ये शब्द स्पर्श रूप जगत आदि जो जगत बोलते हैं ना ये बुद्धि का विषय बनना है किसका विषय बनना है बुद्धि का विषय बुद्धि के खेलने का स्थान है इससे वो क्यों क्यों आएगा वो मैदान में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति वो तो आत्मभाव में रहेगा ब्रह्म भाव में रहेगा रहे उसका विषय ये होता है तो इसलिए तुम्हारे लिए यही उपदेश है जगत को यही समझना ब्रह्म प्रत्यय संत जगत ब्रह्म ज्ञान के प्रवाह है जगत धारा चल रही है ज्ञान की धारा आकार बन रहा है भास रहा है किन्द जगत नहीं है ऐसा समझना आएगा आगे कहते हैं कौन वो अभागा होगा उस परमानंद सुख की अनुभूति होने के पश्चात फिर इन विषयों को भोगने के लिए आएगा जिसमें सुख नहीं है दुखी दुख है कौन अभागा होगा वो उस आत्मानंद को प्राप्त करने के बाद फिर विषय में रति रखने वाला कौन अभागा होगा ऐसे बोलना चाह रहे हैं कस्तांदरसानुभूतिसृज्य शुंड रमेत विद्वा चंद्रे महादीप्यने चित्रंद्रुमालोकानंदूति उत्सृज्य शून्य सुरमेत विद्वान चंद्रे महाह्लादिद्यनेलो कई तुम कई छे शंकराचार्य की अपनी एक विशेषता है जहां बोलना है उसके पहले दृष्टान्त एक फिट करके रखते हैं तब कहते हैं ताम परंद रसानुभूति वो जो पर परानंद रूपी परम आनंद रूपी रसानुभूति जिसको मिल रही है आत्मा आत्मानंद की अनुभूति शुक्रूप आत्मा की अनुभूति जिसको मिल रही है उसको छोड़ करके उत्सृज्य मैंने त्याग करके उस परानंद रसानुभूति को उत्सृज्य मैने त्याग करके कौन अभागा ऐसा होगा शून्येशु रमे तथा था विद्वान रमे था ये जो शून्य विषयों में जिसमें कोई सार नहीं है विषय विशेषण शून्यशु बोल दिया कुछ भी सार नहीं मिलता हर व्यक्ति परेशान है जहां बैठा वो रो रहा है ब्रह्मचारी को देखो ब्रह्मचारी सोचता है गृहस्थ लोग अच्छे हैं हम लोग बड़े परेशान हैं अथवा संन्यासी अच्छे हैं उनकी दृष्टि में ही लगता है सन्यासी अच्छे हैं हम लोग परेशान उधर गृहस्थ आश्रम में सोता है या सन्यासी लोग बड़े अच्छे हैं ब्रह्मचारी लोग अच्छे हैं हम लोग शादी शुदा करके परेशान हो गए वो भी परेशान है gotcha. बाहप्रस्थ सोचता है कि सन्यासी अच्छे हैं गृहस्थ अच्छे हैं और ब्रह्मचारी अच्छे हैं हम परेशान हैं अजंगल में रहना कंदमूल खाना क्या जीवन मेरा रहा बानप्रस्थ सोचता है सन्यासी सोचता है वही लोग अच्छे है न रहने की स्थिति न खाने की स्थिति क्या जीवन है ये मैंने जो व्यक्ति जहां वहां दुखी है विषयों की स्थिति ऐसी है तो वो जो परानंदानुरसानुभूति को त्याग करके कौन ऐसा विद्वान होगा सुन्येशु रमेता शून्य पदार्थ जिसमें कोई सार नहीं है चारों आश्रम में पैर रख के देखा व्यक्ति ने वहाँ अच्छा होगा वहाँ अच्छा होगा कहीं भी अच्छा नहीं मिला अच्छा कोई व्यक्ति क्रम से चलने वाले को पूछना जरा कौन सा आश्रम अच्छा लगा कहते सब परेशानी का जरा क्यों संसार का स्थिति ऐसी है दुखी दुख है सुख कहीं मिलना नहीं ऐसी स्थिति है तो कहते हैं ये है, ऐसे परमानंद की छोड़ के अनुभूति मिल रही है जो ब्रह्माकार वृत्ति में वेदांत के माध्यम से चल करके जो पहुंचा हुआ है उसको त्याग कर कौन विद्वान विवेकी व्यक्ति जो होगा ये शून्य छोथले पदार्थ जिसमें कोई सार नहीं इसमें कौन रभा करेगा नहीं करेगा कैसे तो दृष्टांत से समझाते हैं चंद्रे महालादिनी दिप्य माने चित्र आलो कही तुम कही चे कहते पूर्णिमासी का दिन है वो भी कार्तिक का महीना होगा स्वच्छ आकाश है पूर्णिमासी का दिन है ऐसे चंद्रमा प्रकाशित तो होने पर जो चंद्र दर्शन जिसको हो रहा है चंद्र की अनुभूति जो कर रहा है कैसे पूर्णिमा की चंद्रमा चंद्रे महालादिनी बहुत प्रकाशमय चंद्रमा कार्तिक के महीने की चंद्रमा बड़ा सुंदर होते हैं ऐसे चंद्रमा लेना ले कोई बादल नहीं है कुछ नहीं प्रकाशित चंद्रमा प्रकाशित होने पर चंद्रमा उदय हो गए किंतु तो कौन व्यक्ति होगा कि वो जो फोटो में लिखा हुआ चंद्रमा को देखना चाहेगा जब प्रत्यक्ष चंद्रमा आकाश में मिल जाए फोटो में चंद्रमा चंद्रमा बनाते हैं ना उसको कौन इच्छा करे करेगा कोई इच्छा फोटो वाले चंद्रमा को देखना कौन चाहेगा चंद्रे महाभाद में दीप्य प्रकाश है चंद्रमा के प्रकाशित होने पर और बहुत प्रसन्नता देने वाली चंद्रमा हादसा सुखे आनंद देने वाली चंद्रमा पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा उदय हो गया आकाश में ऐसा होने पर चित्रंदुम चित्र चित्रे इंदु चित्रेन्दु जो चित्र में इंदु है चंद्रमा कहा फोटो में चित्र मे फोटो होता है उसमें जो इंदू चंद्रमा को आलोक उसको देखने की इच्छा कौन करेगा करेगा महामूर्ख होगा वो करने वाला जब चंद्रमा साक्षात हो है आनंददायक चंद्रमा साक्षात्कार होने पर इसको देखना नहीं चाहेगा वैसे ही आ, उस ब्रह्मानंद रसानुभूति परानंद रसानुभूति मिलने के बाद उसको स्याद करके फिर इन विषयों में कौन विद्वान रमण करेगा शून्य है आखिर में सार कहीं नहीं ये विषय हर व्यक्ति को पूछना पदों में सार नहीं है पद वाले भी परेशान है धन में सार नहीं है धन वाले परेशान है जब तक हमारे पास धन नहीं होता धन होगा तो बहुत कुछ करेंगे सोचते कुछ कुछ नहीं होता पूछो ना धनी वो क्या स्थिति है जो पद वाले हैं वो परेशान सार होता नहीं है सार बड़े बड़ बड़े नेता अंत में बोलते हैं आज आप ही ठीक हैं। ये तो ऐसा ही है बड़े बड़ बड़े नेताओं का भी शब्द ये होता है कहीं भी व्यक्ति चला है अंत में परेशान। यही पाया है रूप को लेकर के गुण को कलाकृति को लेकर के जहां से भी चल पड़ा व्यक्ति कोई ने अपने जीवन की धारा बनाया है उसने चाहे नेतागिरी में चला है चाहे कहीं भी चला है पद को लेकर धन को लेकर सम्मान को लेकर वो अंतिम परेशानी होता है आत्मानंद की रसानुभूति जिसको मिल गई हो उसको त्याग करके इन विषयों में कौन आनंद देगा कौन घूमेगा नहीं घूम सकता विवेकी व्यक्ति होगा छोड़ देगा इनको ऐसा आगे क्या कार्तिक क्या एक दृष्टांत दिया चंद्रमा का माने पूर्णमाशी के चंद्रमा माने महाभारत माने अति सुख देने वाली चंद्रमा कार्तिक मास में समझो पर स्वच्छ हो जाओ स्वच्छ हो आकाश उस काल में चंद्रमा बड़ा सुख देने वाला होता है ऐसी चंद्रमा के उदय होने पर उसकी अनुभूति मिल रही हो बाहर तो कौन ये आकर के फिर टॉर्च लगा करके जो फोटो का चंद्रमा देखना चाहेगा देखना चाहेगा कोई ठीक है शुक्रिया उस ब्रह्मानंद के सामने विषय कुछ भी नहीं है है जैसे चंद्रमा के सामने मुख्य चंद्रमा के सामने फोटो का चंद्रमा कुछ भी नहीं होता वो ना ये शीतल दे सके न आनंद दे सके कौन आ, ना प्रकाश देगा कौन फोटो वाला चंद्रमा वो तो देता है आलोक भी देता प्रकाश भी देता है शीतल देगा आनंद देगा ये कुछ नहीं देता निराशा ये ठीक इसी प्रकार विषय ऐसी निराशा है वो तो ब्रह्मानंद अनुभूति के बाद पता लगेगा ब्रह्मानंद की अनुभूति के बाद ये पोता का पदार्थानुभवे असत्पदार किंचि न्यस्ति तृप्तिर्न चुखा तद्दयानंदरसाभू पदार्थानुभवे न तृप्त सुखम तिथया असत्पदार किंचि नस्तृति तद्दयानंद रहा तृप्त सुखम तिष स असत्पदार ये तृतीया अनुभवे अलग ना अलग है नहीं अनुभवी हाँ ये गलत शब्द है ये तृतीयांत है अनुभवे ना अनुभव अच्छा, अच्छा, तो तो के द्वारा ये बोलना चाह रहे हैं पाठ लगेगा ही नहीं वो तृतीयांत बनाएगी ना वो एक पद है वो अनुभवे ना एक पद होता है तब पाठ लगेगा अनुभवे आगे ना कर देंगे तो अनुभवे सब्तमें तो हो जाएगा न अलग हो जाएगा ये पन लगेगी असद पदार्थ अनुभवे न असद पदार्थ का हम विचार करेंगे असद पदार्थ ये जो विषय है बाहर के विषय इनके अनुभव के द्वारा कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है कहते दिन भर एक व्यक्ति लाठी लेकर के पानी को पीटता रहे या मतता रहे मक्खन का गोला शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको हाथ में क्या आएगा उसको केवल दर्द दर मिलेगा दिन भर पानी पीटना लाठी लेकर के दिन भर पानी को पीटता है क्या हाथ में आया दर्द आया दुख मिला ठीक संसार के विषय ऐसा ही कहते हैं असत पदार्थ अनुभव ना जो असत पदार्थ हैं भाई ये पदार्थ आत्मा को छोड़कर के बाकी सब असत पदार्थ इनके अनुभव के द्वारा माने इनके जानकारी ये है सो है सो है बस दिन भर बोलता रहा जैसे कुत्ता हम, हम हम करता है वैसे लोगों की आदत बनी हुई है आज संसद में ऐसा हो गया आज वहां ऐसा हो गया आज ऐसा हो, हो गया क्या मिलना है असद पदार्थ अनुभवे न असद पदार्थों के अनुभव के द्वारा अनुभवे न तृतीय न किंचित तृप्तिर कोई तृप्ति होने वाली नहीं है और नई अस्ति दुख कहते हैं न ना किंचित किंचित नई अस्ति तृप्ति अनुभव अनु के द्वारा किंचित तृप्तिर नास्ति ऐसा होगा अनुभवे एक पद हो गया माने विषय की चिंतन करने से अनुभव के द्वारा जो विषय है असत पदार्थ जो शरीर आदि इंद्रिया इसे लेकर के बाहर तक जितने ब्रह्मांड भर हैं कहेंगे की भी आप चर्चा उठाएंगे किसी ने किसी के तो चर्चा उठाएंगे ही आप इनकी चर्चा से अनुभव से क्या होगा चलो एक वैज्ञानिक अनुभव बहुत बड़ा प्रज क्या क्या होना वहां असत पदार्थ का अनुभव द्वारा किंचित तृप्तिर नास्ती कोई तृप्ति नहीं मिलेगी जो पदों में गए हों बहुत अनुभव किया उन्होंने एक विषय को लेकर के नई का आदि बड़े बड़े लेके चले परमाणु में जा करके रुकेमान सब लोग बड़े अपने झंडा फहराने के लिए चल पड़े धर्माधर्म के बारे में बहुत विचार किया अंततः तो उनको तृप्ति नहीं मिली है किसी को आप कोई भी लौकिक कार्य करके चले तृप्ति नहीं मिलेगी अंतिम में आपको एक ही सता आएगा आज नहीं अंतिम समय में सता आएगा जब डॉक्टर बोल देगा कि महाराज अब दो तीन घंटे के रह गए आप जब बोल देगा आज इन महापुरुषों के शब्दों में तो आपको कोई विश्वास नहीं है कि डॉक्टर के वो शब्द का विश्वास करेंगे आप उस महाराज अब दो तीन घंटे के रह गए हो वो विश्वास आ जाएगा आपको तो। महात्मा लोग कहते हैं एकादशी के दिन में नहीं खाना चाहिए विश्वास खा जाते हैं छिपके खाने डॉक्टर बोल देगा आज तू खाएगा तो तेरे लिए पेट में गड़बड़ होगा तीन दिन बोलेगा तो तीन दिन तक उपास रह जाएगा डॉक्टर के गाने पर इतना विश्वास है बुरा पर इनमें विश्वास नहीं है किन्तु असत पदार्थ के अनुभव के द्वारा तृप्ति नहीं है एक जीवन में तृप्ति नहीं अंतिम समय में जो डॉक्टर बोल देगा महाराज अब दो तीन घंटे के रह गए उस समय आपके मन में एक पश्चात आएगा तब आएगा मैं क्या करकेगा क्यूं मैंने साधु अच्छा काम क्यों नहीं किया किम ना हम साधु अकर्वम किम अहम असाधु अकर्वम ऐसा बोलेगा मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया जिंदगी में मैं पाप क्यों कर गया क्यों? पता लगा उस समय में पता लगता है कि अब डॉक्टर ने बोल दिया तो पक्का ये जाना है अब छोड़ करके बहुत चोरी जारी करके नाना प्रकार करके इकट्ठा किया था बहुत कुछ अब यही छूटने वाला उस समय में दिखाई देगा जब डॉक्टर का ये शब्र आएगा उस समय दिखाई देगा ये यहीं रहने वाला है मुझे अकेला जाना है तो उस समय देती एक पश्चाताप हाथ में लेता है क्या लेता है मैंने अच्छा काम जिंदगी में क्यों नहीं किया अच्छा काम करता तो आगे मेरे लिए अच्छा होना था और बुरा काम मैंने जिंदगी में क्यों किया उस समय होश आएगा किंतु वो होश आने से क्या काम चल रहा है अभी से होश में आ जाए इन बातों में विश्वास करके चले तो आगे के लिए रास्ता प्रशस्त तो आज विश्वास नहीं कर रहा यहां। है यहाँ तो ऐसा ही है डॉक्टर हाँ। जो बोल देगा तो उस काल में तो विश्वास हो जाता है महाराज अब दो घंटे के रह गए आप होता है आएगा पक्की बात है यहाँ विश्वास करेगा यहाँ विश्वास नहीं करता सुनता भी है तो आराम से सुनेगा सही नहीं सुन रहा पहले तो सुनेगा ही नहीं तो कहते ये तो शास्त्र तो यही बोलता है ये बिल्कुल पक्की बात है कि असत तो पदार्थे पदार्थानुभवे न असत तो पदार्थ के चिंतन के द्वारा अनुभव के द्वारा किंचित तृप्ति नास्ति, कोई तृप्ति नहीं होती है अंत तो दुख मिलेगा और तृप्ति ना हो कोई बात नहीं तृप्ति माने एक संतोष तृप्ति माने एक संतोष नहीं मिलता चलो कह हैं दुख तो हानि होगी दुख तो भाग जाएगा कहते हैं दुख हानि दुख का भी हानि नाश नहीं होगा दुख बढ़ता ही जाएगा जितने असत पदार्थ का चिंतन करेंगे दुख की हानि नहीं होगी और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी दुख की ना तो दुख का हानि दो बात नहीं हो सकती माने असत पदार्थों के चिंतन से ना एक जीवन में संतोष पाएगा वो ना उसके दुखा भाव होगा दुख बढ़ता जाएगा और व्यक्ति भी संतोष भी नहीं मिलेगा यह स्थिति है असत पदार्थ चिंतन में आज चिंतन करना तो लग गया किन्तु तो विचारो समझो पहले असत पदार्थ के चिंतन का परिणाम मैंने तृप्ति मिलनी नहीं है और दुखा होना भी नहीं है दुख और बढ़ता जाएगा इसलिए क्या करना बेटा तुम तो ये गुरुजी कहते हैं बेटा तुम तो ये काम करना तो असत पदार्थ के चिंतन छोड़ दो असत पदार्थ के अनुभव से परिणाम खतरा है रिजल्ट खराब आने वाला है तृप्ति मिलनी नहीं है दुखाभाव होना नहीं है और तुम क्या चाहते हो एक तृप्ति चाहते हो कृत्य कृत्यता चाहते हो और दुख का अभाव चाहते हो उसके लिए रास्ता तुमने गलत पकड़ा चाह रहे हो तृप्ति और दुख का अभाव और कर रहे हो क्या असत पदार्थ का चिंता आम के फल चाह रहे हो और बीज क्या बो दिया नीम का गलत हो रहा है ज्यादा रास्ता बदलो कहते हैं अगर तुम्हें जीवन में तृप्ति चाहिए दुख का अभाव चाहिए तो क्या करना तद अद्वयानंद रसानुभूति जो अद्वय आनंद रसानुभूति है अहम् ब्रह्मास्मि ये जो रसानुभूति है शरीर भाव से ऊपर अपने को उठा करके अहम् ब्रह्मास्मि में बैठना ये रस की अनुभूति ब्रह्मानंद रस की स्वाद अनुभूति से तृप्त है सुखम पिस्ट सदात्मस वो पहले वाले से विपरीत हो जाओगे तुम तृप्त हो जाओगे कुछ नहीं चाहिए ऐसे भाव में जाओगे तुम और सुखम पिस्ट सुख रूप से रहो दुख नहीं मिलेगा उसका सदात्मनिष्ठ निरंतर आत्मनिष्ठा के द्वारा ये काम करो तुम सुखी हो जाओ अतृप्त हो जाओ ऐसा गुरु कह रहे हैं